श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ सत्रह जुलाई अठारह सौ पचासी विचार के अंत में मन का नाश तथा ब्रह्म ज्ञान आज रथ यात्रा है दिन मंगलवार प्रातःकाल उठकर श्री रामकृष्ण नृत्य करते हुए मधुर कंठ से नाम ले रहे हैं मास्टर ने आकर प्रणाम किया क्रमशः भक्तगण आकर प्रणाम करके श्री राम के पास बैठे श्री राम पूर्ण के लिए बहुत व्याकुल हो रहे हैं मास्टर को देखकर कर उन्हीं की बातें कर रहे हैं श्री राम तुम पूर्ण को देखकर क्या कोई उपदेश दे रहे थे मास्टर जी मैंने चैतन्य चरितमृत पढ़ने के लिए उससे कहा था उस पुस्तक की बातें वह खूब बदला सकता है और आपने कहा था सत्य को पकड़े रहने के लिए वह बात भी मैंने कही थी श्री राम अच्छा ये श्री राम अवतार है इन सब बातों के बताने पर क्या कहता था मास्टर मैंने कहा था चैतन्य देव की तरह एक और आदमी देखना हो तो चलो श्री रामकृष्ण और भी कुछ मास्टर आपकी वही बात छोटी सी गढ़ी में हाथी उतर जाता है तो पानी में उथल पुथल मच जाती है आधार के छोटे होने पर उसमें से भाव छलक कर गिरता है लगभग साढ़े का समय है बलराम के घर से मास्टर गंगा नहाने के लिए जा रहे हैं रास्ते में एकाएक भूकंप होने लगा वे उसी समय श्री कृष्ण के कमरे में लौट आए श्री राम कृष्ण बैठक खाने में खड़े हुए हैं भक्तगण भी खड़े हैं भूकंप की बात हो रही है कंप कुछ अधिक हुआ था भक्तों में बहुतों को भय हो गया था मास्टर तुम सब लोगों को नीचे चले जाना चाहिए था श्री रामकृष्ण जिस घर में रहते हैं उसी को तो यह दशा है इस पर फिर आदमियों का अहंकार मास्टर से तुम्हें वह आश्विन की आंधी याद है मास्टर जी हाँ तब मेरी उम्र बहुत थोड़ी थी नौ दस साल की रही होगी मैं कमरे में अकेला देवताओं का नाम ले रहा था मास्टर विस्मय में आकर सोच रहे हैं श्री राम ने एकाएक आश्विन की आंधी की बात क्यों चलाई मैं व्याकुल होकर एक कमरे में बैठा हुआ ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था श्री कृष्ण क्या सब जानते हैं वे क्या मुझे उसकी याद दिला दे रहे हैं मेरे जन्म के समय से ही वे क्या गुरु रूप से मेरी रक्षा कर रहे हैं श्री राम कृष्ण जब दक्षिणेश्वर में आंधी आई उस समय दिन बहुत चढ़ गया था पर कैसा भी करके भोग पकाया गया था देखो जिस घर में निवास है उसी की यह हालत है परंतु पूर्ण ज्ञान के होने पर मरना और मारना एक ज्ञान पड़ता है मरने पर भी कुछ नहीं मरता मार डालने पर भी कुछ नहीं मारता जिनकी लीला है नित्यता भी उन्हीं की है एक रूप में नित्यता है और दूसरे रूप में लीला लीला का रूप नष्ट हो जाने पर भी उसकी नित्यता नहीं जाती पानी के स्थिर रहने पर भी वह पानी है और हिलने डुलने पर भी पानी ही है फिर हिलकर उस हिलने के बंद हो जाने पर भी वह वही पानी है श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठक खाने में बैठे हुए हैं महेंद्र मुखर्जी हरि बाबू छोटे नरेंद्र तथा अन्य कई बालक भक्त बैठे हुए हैं हरि बाबू अकेले ही रहते हैं वेदांत की चर्चा किया करते हैं उम्र तेईस चौबीस साल की होगी विवाह नहीं किया है श्री राम इन्हें बड़ा प्यार करते हैं सदा दक्षिणेश्वर आने के लिए कहा करते हैं वे अकेले ही रहना पसंद करते हैं इसलिए श्री रामकृष्ण के पास भी अधिक नहीं जाया करते